प्रश्नोत्तर दीप माला साधना जिज्ञासा जब तत्व एक ही है तो उसको समझाने के लिए अलग अलग मत क्यों हुए और उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग साधन क्यों कहे गए हैं समाधान एक विषय का कई प्रकार से कथन किया जा सकता है इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है व्यवहार में भी आप देखते हैं कि एक विषय को यदि दो व्यक्ति समझाएँगे तो उनका समझाने का ढंग अलग अलग होगा विद्युत कोई पंखे से समझाए तो कोई बल्ब से क्या अंतर पड़ता है जिसको जिसका अभ्यास है वह उसी प्रकार से उसी प्रक्रिया से समझाता है पर एक बात ध्यान में रखें जैसे कि गौड़ पादाचार्य जी ने कहा है मनसो निग्रहायतम अभयम सर्वयोगिनाम मांडव्यकारिका सभी साधकों का एक ही उद्देश्य है मनोनिग्रह यही सब साधनाओं का फल भी है क्योंकि परमार्थ मार्ग में मुख्य तत्व मनोनिग्रह ही है चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त हो कहीं पर पुरुषार्थ की प्रधानता है तो कहीं पर कृपा की कोई भी साधना हो वह या तो प्राण शक्ति को अथवा ज्ञान शक्ति को केंद्र बनाकर ही की जाती है प्राण शक्ति को केंद्र बनाने का तात्पर्य योग मार्ग से है और ज्ञान शक्ति को केंद्र बनाने का अर्थ हुआ बुद्ध को माध्यम बनाकर साधना करना ये भी दो प्रकार से होती है एक भाव प्रधान भक्ति और दूसरी विवेक प्रधान विचार इस प्रकार सभी साधनाओं को मिलाकर तीन विभाग किए जा सकते हैं पर इन सभी का फल मनोनिग्रह ही है इसलिए अलग अलग ढंग से कथन करने पर भी इनमें कोई विरोध नहीं है जिज्ञासा शास्त्रों में कहा है तमोगुण को रजोगुण नष्ट करता है और रजोगुण का नाश सत्वगुण करता है सत्वगुण का नाश कैसे होगा क्योंकि साधक को तो गुणातीत अवस्था में पहुंचना है समाधान गुण साधन है और साधन की आवश्यकता तभी तक रहती है जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं होती अतः साध्य जो गुणातीत अवस्था है उसे प्राप्त करने के लिए गुणत्रय का लय आवश्यक ही है लय का क्रम इस प्रकार से है तमोगुण का नाश रजोगुण करता है क्योंकि रजोगुण से व्यक्ति में प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति से ही तमोगुण का नाश होता है अब धीरे धीरे उस रजोगुण का मुख्य सत्व की ओर होगा फिर वह रजोगुण शांत हो जाएगा तब प्रवृत्ति भी शांत हो जाएगी अब केवल सत्वगुण ही शेष रहता है पर साधक को तो इससे भी ऊपर जाना है इसलिए वह इस सत्वगुण का मुख्य स्वरूप की ओर करेगा स्वरूप तो गुणातीत है अतः तो गुण का उसमें लय हो जाएगा यहाँ लय का तात्पर्य है कि स्वरूप में स्थित साधक का गुण से भी संबंध नहीं रहेगा जिज्ञासा शरीर की अवस्थ अस्वस्थता में भजन कैसे करना चाहिए समाधान भजन मन से होता है इसलिए शरीर अस्वस्थ रहने पर भी भजन अच्छा हो सकता है बस मन अस्वस्थ नहीं होना चाहिए शरीर अस्वस्थ होने पर भले ही स्नान न करे एक आसन पर भले ही न बैठ सके फिर भी लेटे लेटे जब तो कर सकते हैं उस समय यह विचार करना चाहिए कि हमने कोई अपराध किया होगा और उसका प्रायश्चित नहीं कर पाए इसलिए भगवान स्वयं ही कृपा करके उसका भोग करवाकर हमें पाप से शुद्ध कर रहे हैं अब अच्छा ही है कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा लेटे लेटे ही भगवान का भजन करेंगे यदि आप ऐसा विचार करते हुए लेटे लेटे जप करेंगे तो शारीरिक अस्वस्थता में भी आपकी बहुत बड़ी तपस्या हो सकती है जिज्ञासा कुछ लोग मध्य रात्रि में साधना करते हैं क्या इसका कोई विशेष महत्व है समाधान कुछ साधनाएं मध्य रात्रि में करने से विशेष फलदायक होती है पर ऐसा करने से पहले गुरु से इसकी आज्ञा लेनी चाहिए क्योंकि सभी साधनाएँ मध्य में नहीं होती है विशेषकर तंत्रोक्त साधनाओं को ही मध्यरात्रि में करने का विधान है कुछ साधनाओं को ब्रह्म मुहूर्त में करने का विशेष रूप से विधान किया गया है इसलिए इस विषय में व्यक्तिगत रूप से विचार करना चाहिए प्राणायामं प्रत्याहारं प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं विधानमधानम महदानम मोहद मुजगर प्राणायाम प्रत्याहार नृत्य और अनित्य वस्तुओं को अलग अलग समझने के लिए शास्त्रानुसारी विचार और जप के सहित समाधि इन सभी साधनाओं का ममुक् पुरुष को बड़ी सावधानी से जागरूक होकर अनुष्ठान करना चाहिए